भाष्यार्थ पंचमो खण्डः ब्रह्म छांदोग्योपन शांक्यापंचमोध्याय प्रथम खंड सगुणब्रह्म गति अथेदान पंचमेध्यााग्निविदो गृहस्थरेतसूनाशीलि सामेव गति गतिमुद्या दक्षिण दिख केवल दिखसनी कवलकर्मी लक्षणा पुनरावृत्ति तृतीया ततः कष्टतरा संसार संसारगति वैराग्य हेतु वक्तव्यारभ्य प्राणश्रेष्ठ वागावस इदीच बहुशोदी ग्रंथे प्राणग्रहण कृत स्रेष्ठ बागादीसु सर्व संत्य कार्यवाशेष कथम चोपाशनि तर गुणविधि गुण विधि आरभ्य गत अध्याय में सगुण ब्रह्म विद्या के उत्तर उत्तरायण मार्ग रूपा गति कह दी गई अब इसके अनंतर पंचम अध्याय में पंचाग्नि में पंचाग्नि वेत्ता तथा अन्य विद्याओं निष्ठा रखने वाले श्रद्धालु ऊर्धरेताओं की उसी गति का अनुवाद कर देकर केवल कर्म कर्मपरायण पुरुषों की उससे भिन्न दक्षिण दिशा से संबंध रखने वाली भूमादि लक्षणा पुनरावृत्ति रूपा गति और तीसरी उससे भी क्लिष्टतर संसार गति का वैराग्य के लिए वर्णन करना है इसी से आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है वागा की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है क्योंकि गत ग्रंथ में प्राण ही संवर्ग है इत्यादि अनेकों प्रकार से प्राण का ग्रहण किया गया है सबके साथ मिलकर कार्य करने में समानता होने पर भी वह इंद्रियों में श्रेष्ठ क्यों है और क्यों उसकी उपासना करनी चाहिए इस शंका के निवृत्ति के लिए उसके श्रेष्ठत्व आदि गुणों का विधान करने की इच्छा से यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुणों पासना। यो हई ज्येष्ठम चेष्ठम च वेद ज्येष्ठ च वई भवति श्रेष्ठ श्रेष्ठस्य जो जेष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह जेष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है निश्चय ही प्राण जेष्ठ और श्रेष्ठ है यो वै वैसा प्रथम वयसा श्रेष्ठ चुण्यधि वेद स ज्येष भवति श्रेष्ठ फल प्रलोभ्याभि मुखीकृत्याणो भाव ज्येष्ठ से वयसा वागाभ्य गर्भस्थे ही प्राणस्य प्राणस वृत्तिर्वागाभ्य लब्धात्मिका भवति य गर्भो विवर्धते स्थानी, स्थानी निष्पत्तौ स्थनीवयनपत सत्या पश्चादी वृत्तिलाभ प्राणो ज्येष्ठो श्रेष्ठत्वम तु प्रतिपादय सुहय इत्यादि निदर्शनेन अतः प्राण एव ज्येष्ठ श्रेष्ठस््यक संघाते वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तो जाता है जो कोई ज्येष्ठ आयु में प्रथम और श्रेष्ठ गुणों में अधिक को जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है इस प्रकार फल के द्वारा पुरुष को प्रलोभित कर उसे प्राणोपासना के अभिमुख कर श्रुति कहती है वाघादि की अपेक्षा प्राण ही आयु में ज्येष्ठ है क्योंकि पुरुष के गर्भस्थ होने पर वाघादि की अपेक्षा प्राण की वृत्ति पहले लब्ध स्वरूप होती है जिससे कि गर्भ बढ़ता है वागादि की वृत्तियों का लाभ तो चक्षुरादि गोलक और अवजयों के निष्पन्न हो जाने के अनंतर होता है इसलिए आयु की दृष्टि से प्राण ज्येष्ठ है तथा उसकी श्रेष्ठता का तो इत्यादि दृष्टांत द्वारा बारहवें मंत्र में प्रतिपादन किया जाएगा अतः इस कार्य करण संघात में प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है यो हशिष्ठम वेद अवशेष्ठ भवती वाग वशिष्ठ जो कोई वशिष्ठ को जानता है वह स्वजातियों में वशिष्ठ होता है निश्चय ही वाक् वशिष्ठ है यो वै वशिष्ठ वसिम आच्छा वा यो वो वेद तथा भवति स्वाम ज्ञाती कस्तर्शिष इग्वाव वशिष्ठ वाग्मनो हि पुरुषा वसन्तव अथवाग वशिष्ट जो कोई वशिष्ठ अत्यंत बसने वाला अर्थात आच्छादन करने वाले को अथवा अत्यंत वसुमान धनवान को जानता है वह उसी प्रकार अपने सजातियों में वशिष्ठ होता है अच्छा है वशिष्ठ कौन है इस पर श्रुति कहती है निश्चय ही वाक् वशिष्ठ है क्योंकि वाग्मी श्रेष्ठ वक्ता लोग ही बसते दूसरों का प्रभाव करते हैं और अधिक धनवान ही होते हैं धनवान भी होते हैं अतः वाक् ही वशिष्ठ है यो हतिष्ठांतिहत मुसमें चक्षुर्व प्रतिष्ठा जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है चक्षु ही प्रतिष्ठा है यो हई प्रतिष्ठां वेद स अस्मिन लोके परे कातर ही प्रतिष्ठा इत्या चक्षुर्व प्रतिष्ठा चक्षुषा ही पशन दुर्गे च अतः दुर्गे चिष्ठती जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है अच्छा तो प्रतिष्ठा क्या है इस पर श्रुति कहती है चक्षु ही प्रतिष्ठा है क्योंकि चक्षु से देखकर ही पुरुष सम और विषम प्रदेश में स्थित होता है इसलिए चक्षु ही प्रतिष्ठा है यो हई वेद संहास्मी का प्रपद्य दैवास्नुषास् स्रोत्र वा व जो कोई संपद को जानता है उसे दैव और मानुष काम भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं स्रोत ही संपद है यो वेदा वै संपस्मी दैवास्ा का संपद्य है कातर ही संपद इह स्रोत्रम व संपद यस्मात्ण वेदा गृहते तदर्थ विज्ञान चतः कर्माड़ी क्रियंते ततः काम संपत काम संपद हेतुवात्म व संपद जो कोई संपद को जानता है उसे देव और मानुष भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं अच्छा तो संपद क्या है इस पर श्रुति कहती है स्रोत्र ही संपद है क्योंकि स्रोत्र से वेद और उनके अर्थ का विशेष ज्ञान ग्रहण किए जाते हैं फिर कर्म किए जाते हैं और तदंतर भोगों की प्राप्ति होती है इस प्रकार भोगों की प्राप्ति के हेतु होने के कारण स्रोत्र ही संपद है यो हवा आयतनम आयतनम भ स्वाम भवती मनो हवा आयतनम जो आयतन को जानता है वह स्वजातियों का आयतन आश्रय होता है निश्चय ही मन आयतन है यो हवा आयतनम वेदायतनम आयतन वेद आयतन अस्वाश्रयो किं मनोहवा आयतन इंद्रियोपहिता विषयाण भोक् प्रत्ययूपाण मन आयतन आयतनम आश्रयः अतो मनोहवा आयतनम इत्युक्तम् जो आयतन को जानता है वह स्वजनों का आयतन होता है अर्थात उनका आश्रय बन जाता है वह आयतन क्या है मनोहवा इस पर स्ुति कहती है मन ही आयतन है इंद्रियों द्वारा लाए वे एवं भोक्ता के प्रत्यय रूप विषयों का मन ही आयतन यानी आश्रय है इसलिए मन ही आयतन है ऐसा कहा गया है इंद्रियों का विवाद अथह प्राणा अहम श्रेयसी व्योधिरे हम श्रेयान नस्या एक बार प्राण इंद्रिया में श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगे अथ प्राण एवं यथोक्त गुणाः सह अहम् श्रेयसी अहम् श्रेय श्रेयानस्मी अहम श्रेयानस्मीत से, प्रयोजने व्युतिरे नाविद्ध चोदी उक्तवत एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त गुणों से युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठता के लिए मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रयोजन से विवाद करने लगे अर्थात बहुत सी विरुद्ध बातें कहने लगे प्रजापति का निर्णय ते तेह प्राण प्रजापति पितर मेत्योचुर्भगव श्रेष्ठोवाच यस्मिव उत्क्रां शरीरम पाप पिष्टतरिव दुश्येत स इति उन प्राणों ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा भगवान हमें कौन श्रेष्ठ है प्रजापति ने उनसे कहा तुम में से जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यंत पापिषा दिखाई देने लगे वही तुम में है। तेह ते हव है विवधम आत्मन श्रेष्ठत्विज्ञा प्रजापतिम पितरम धनीतारम कचिदुरुक्तवत हे भगवन को मध्ये नोष्माक्ये श्रेष्ठभ्यधिको गुण पृववाच हमक उत्क्रां शरीर पापीठ मिवातिशयन जीवत सुत्क्रात मिवाति तथा पापीठतरवातिशयन कुणपम गुणपमस्पृश्यम असुचितिष्येत सवो युष्माक श्रेष्ठ इतवोचत का दुखम परिजय इस प्रकार विवाद करते हुए वे अपनी श्रेष्ठता को विशेष रूप से जानने के लिए प्रजापति अपने पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ता के पास जाकर बोले हे भगवान हम सब में कौन श्रेष्ठ है अर्थात गुणों के कारण कौन सबसे बड़ा चढ़ा है ऐसा पूछा उनसे पिता ने कहा तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर यह शरीर अतिशय पापिष्ट सा अर्थात जीवित रहते हुए भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यंत निकृष्टता दिखाई दे और शव के समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान पड़े वही तुम में से सह इस प्रकार उनके दुख की नृत्ति चाहते हुए प्रजापति ने काकु से अर्थात स्वरभंग रूप उपाय विषय से उत्तर दिया की परीक्षा कीक्षा तथोक्सु पिता प्राणेशु प्राणों के प्रति पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शावागोच वागुच्छ सा संवत्सर प्रोष्य पर्यत्योवाच कथम अस कला मजेतोमी यहाद प्राणत प्राणीन पश्यक्षुषा ध्याजन्तो वाक। उस वाक इंद्री ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष प्रवास करने के अंतर फिर लौटकर पूछा मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके उन्होंने कहा जिस प्रकार घूंगे लोग बिना बोले प्राण से प्राणन क्रिया करते नेत्र से देखते कान से सुनते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ऐसा सुनकर वाग इंद्र ने शरीर में प्रवेश किया सा हागुच्च क्रामोत्क्रांतवती साक्रम्य संवत्सरमात्र प्रोस्य वृता सति पुनः परेतेतरा प्राणा वाच कथम कत शक्तवत युज धारितुम जीवित इति ते होचुर्यथा कला इत्यादि कलामूका यहां लोके वदनों वाचा जीवंती कथम प्राणंत प्राणेन पश्यक्षुषा थिणवंत श्रोत्रेण ध्यानों कुर्वन्त सर्वणचेषा कुर व्यय अजीविस आत्मनोश्रेष्ठता प्राणेषु बुद्धवा प्रविवेश वाक् पुनः स्व्यापारे प्रवृत्ता बभुवेत्यर्थ उस वाक इंद्र ने उत्क्रमण किया तब उसने उत्क्रमण कर ले केवल एक वर्ष प्रवास करने के अन्तर अपने व्यापार से निवृत्त रहकर फिर लौटकर अन्य प्राणों से कहा तुम लोग मेरे बिना कैसे किस प्रकार से जीवित रह सके तब उन्होंने जिस प्रकार गूंगे इत्यादि उत्तर दिया जिस प्रकार कलाह गूंगे लोग संसार में वाणी से बिना बोले भी जीवित रहते हैं किस प्रकार प्राण से प्राणन करते हुए नेत्र से देखते हुए कान से सुनते हुए और मन से चिंतन करते हुए तात्पर्य यह कि इस प्रकार समस्त इंद्रियों की चेष्टाएं करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे तब प्राणों में अपनी श्रेष्ठता समझ वाक ने प्रवेश किया अर्थात वह पुनः अपने व्यापार में प्रवृत्त हो गई चक्षु की परीक्षा हो चक्राम तस्वत्सरम प्रोश्य पर्यत्योवाच कथम असकर्त मज्जीवेतुमीति यथाधाप्य प्राणंत प्राणेन बदंतो वाचा सुनवंतःण ध्याजो वन सै मि प्रेस चक्षु फिर चक्षु ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके उन्होंने कहा जिस प्रकार अंधे लोग बिना देखे प्राण से प्राणन करते वाणी से बोलते कान से सुनते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ऐसा सुनकर चक्षु ने प्रवेश किया श्रोत्र की परीक्षा हो चक्रोष्य असकत, यथा मज्जीत यहाण्वंत प्राणन प्राणेन बदंत वाचा पश्यंत चक्षुषा तो मन सैम प्रशोत्र ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके उन्होंने कहा जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राण से प्राणन करते वाणी से बोलते नेत्र से देखते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे यह सुनकर शोत्र ने शरीर में प्रवेश किया मन की परीक्षा मनोर चक्राम संवत्सर प्रोश्य पर्यत्योवाच कथम असकर्तते मज्जीवित यथा बाला अमनस प्राणंत प्राणेन वदनो वाचा पश्यक्षुषा शुण्वत स्ोत्रेण मिति प्रवेश मन पश्चात मन के उत्क्रमण मन ने उत्मण किया उसने एक वर्ष प्रवास कर लौट कर कहा मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके उन्होंने कहा जिस प्रकार बच्चे जिनका कि मन विकसित नहीं होता प्राण से प्राणन क्रिया करते वाणी से बोलते नेत्र से देखते और कान से सुनते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे यह सुनकर मन ने भी प्रवेश किया समान मन चक्षुर हो चक्राम श्रोत्र हो चक्राम बलो हो चक्रामे इत्यादि यथा बाला, अमनसो प्ररूढ़ मनस इतर्थ चक्षु ने उत्क्रमण किया स्रोत्र ने उत्क्रमण किया एवं मन ने उत्क्रमण किया इत्यादि से समस्त श्रुतियों का तात्पर्य समान है जिस प्रकार बालक अमना अप्ररूढ़ मना अर्थात जिनका मन विकसित नहीं हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है प्राण की परीक्षा और विजय रीक्षिषु वागादिषु इस प्रकार वागादि की परीक्षा हो चुकने पर अथ प्राण उच्च क्रमीशंस युभयेको सन् खीदेदिंदेद मृतितरा प्राणीदत्मी समे भगवतेम न श्रेष्ठो फिर प्राण उत्क्रमण करने की इच्छा की उसने जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बांधने की कीलों को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्राणों को भी उखाड़ दिया तब उन सब ने उसके सामने जाकर कहा भगवान आप हमारे स्वामी रहें, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं, आप उत्क्रमण न करें अथान सा मुख्यः क्रमे स मुख्य प्राण उच्च क्रमी सन्त इक्रियमकुच्यलोक सुभनोसकून पादबंधनकला परीक्षण कक्षा अतः संसिदेदाटेत एवं वागादीन प्राणान समुद्र अथ इनके पश्चात उस मुख्य प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा करते हुए क्या किया तो बतलाया जाता है लोक में जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपनी परीक्षा के लिए चढ़े हुए मनुष्य द्वारा चाबुक से मारे जाने पर पैर बांधने की कीलों को उखाड़ डालता है उसी प्रकार उसने वाक आदि अन्य प्राणों को उखाड़ दिया अर्थात शरीर से बाहर निकाल दिया। ते दियास्था स्था मना अभी समेत मुख्यमंत्रु हे भगवन् भव भगवन्धिव स्वामी तस्मात् तस्माक्रेष्ठी मां तस्त उत्क्रमे इसी प्रकार विचलित कर दिए जाने पर भी प्राण अपने गोलोकों में स्थित रहने में असमर्थ होने के कारण मुख्य प्राण के सन्मुख जा उससे बोले ऐ भगवान ये धी आप हमारे स्वामी हो क्योंकि हम सब में आप श्रेष्ठ हैं तथा तो इस शरीर से आप उत्क्रमण न करें इंद्रियों द्वारा प्राण की स्तुति अथ हैनम वागुवाच यदम वसीस्म तवसीथ हैनम चक्षुर्वाच यदम प्रतिष्ठास् ततिाशीति अथ हैनम श्रोत्रुवाच यदम संपदस्म तापदस्यथ हैनम बण उवाच यदतनमस्म दाजातनमीति फिर उसके बाद इंद्र ने कहा मैं जो वशिष्ठ हूँ सो तुम्ही वशिष्ठ हो तदनंतर उसे चक्षु ने कहा मैं तो प्रतिष्ठा हूँ प्रतिष्ठा हो फिर उसे सोत्र ने कहा मैं तो संपद हूँ सो तुम्ही संपद हो तत्पश्चात उसने मन उससे मन बोला मैं जो आयतन हूँ सो तुम्ही आयतन हो अथनम वागादय प्राण से श्रेष्ठत्व कार्यवादयंत आहुर् अरंतो राग्ये बलिम पो राे विश कथव यदम वशिष्टस्तति क्रिया विशेषण यशिषवुस्मीर्थ तद्विष्टस् वशिष्वुन तद तद षी इत्यर्थः अथवा तब्दोप क्रियाणमे वशिष्ठत्व तत्कृतस्वीय वशिष्ठ मयाभिमत चक्षु श्रोत्र मन सुनतर वैश्य लोग जिस प्रकार राजा को भेट समर्पण करते हैं उसी प्रकार वाघादी इंद्रियों ने अपने कार्य से प्राण की श्रेष्ठता संपादन करते हुए कहा किस प्रकार कहा पहले वाणी बोली मैं तो वशिष्ठ हूँ यह मूल में यत शब्द क्रिया विशेषण है अर्थात मैं जो वशिष्टत्व गुण वाली हूँ सो तुम वशिष्ठ हो उस वशिष्टत्व गुण से तदवशिष्ट हो अर्थात तुम ही उस गुण वाले हो अथवा तत शब्द भी क्रियाविशेषण ही है तब इसका यह तात्पर्य होगा कि तुम्हारा किया हुआ अर्थात तुम्हारा जो यह वशिष्ठत्व गुण है वह अज्ञान से मेरा है ऐसा मैंने समझ लिया है इसी प्रकार आगे के चक्षुत और मन के विषय में योजना कर लेनी चाहिए रिदम वाग आदि इंद्रों द्वारा मुख्य प्राण के प्रति कहा हुआ जो युति का वाक्य है तो ठीक ही है क्योंकि न वैवाचो न चक्षुष न सोत्राणी न मना चक्ष प्राणा चक्षण हे भवति। लोक में समस्त इंद्रियों को न वाक न चक्षु न स्रोत्र और न मन ही कहते हैं परंतु प्राण ऐसा कहते हैं क्योंकि ये सब प्राण ही है न लोके वाचो न चक्षुषि न स्ोत्रि न मनासी वाघादिनी काननक्षते लौकिका आगम्ञा वाहवाचक्षते कथयी यस्माणों हेता सर्वाणी वागादी कर्ण जाता तो मुख्य प्रत्यनुरूपमेवा प्रत्यनूपाद प्रकरण उपसिषति लोक में इन वाग आदि समस्त समस्तइंद्रियों को लौकिक अथवा शास्त्रज्ञ पुरुष न तो वाक कहते हैं और न चक्षु न सूत्र और न मन ही कहते हैं तो फिर क्या कहते हैं बस प्राण ऐसा ही कहते हैं क्योंकि प्राण ही यह समस्त वाघादि इंद्रिय समुदाय हो जाता है अथवा मुख्य प्राण के प्रति वाघादि प्राणियों द्वारा ठीक ही कहा गया है इस प्रकार श्रुति इस प्रकरण के अर्थ का उपसंहार करना चाहती है ननु नुन कथमिद युक्त चेतनावंत पुषा अहम श्रेष्ठताय विवदंत स्पर्धेन स्पर्धेर नि चुरादीना वाचं प्रत्याख्या वदन संभव तथापगमो देहा प्रवेशों ब्रह्मगमन प्राणस्तुतिपद्य शंका किंतु यह किस प्रकार संभव है कि वाघादि प्राणों ने चेतनायुक्त पुरुषों के समान अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए एक दूसरे से स्पर्धा की क्योंकि वाघ के सिवा अन्य चक्षु आदि इंद्रियों में से किसी का भी बोलना संभव नहीं है और न उनका देह से चला जाना उसमें पुनः प्रवेश करना ब्रह्मा के पास जाना अथवा प्राण की स्तुति करना ही संभव है हेत, हेतनाद वदेव त्रादीतना वादी आगमतः चेतनावत्व समय आगमतासम इति चेदेह एकस्मिन् एक चेतनावत् न ईश्वर सेमित्तकारभ्युपगमान ये तबदीश्यो अभ्योगच्छति तर्किस्ती मन आदि आदि कार्य करना नाम नाम नाम नाम नाम आध्यात्मिका पृथ्वी आदिकार्यक आध्यात् बाह्या्यादीनाश्वराधिष्ठितायम प्रवृत्ति रथादिवत न च चा, न अपने चेनावत्योपि देवता चास्म अग्निया चेनावताध्यात्म भोक्भ्युपगम्य कि कार्यकरणवती हिताकताभेद्याभूताभेदकोटिविपाध्यक्षता नियंत्र स्वरोभ्यूपगम्य सक अपाणीपादो झवनो गृहीता पश्यचुष्रोतोत्तक इत्यादिवर्ण हिरण्य गर्भम पश्यत जायम हिरण्य गर्भम जनया मास पूर्व इत्यादि च्वेता स्वतरीया समाधान इसमें हमारा यह कथन है कि अग्नि आदि चेतन देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण द्वागा इंद्रियों को चेतनता तो शास्त्र से ही सिद्ध है यदि कहो कि इस प्रकार एक ही देह में अनेक चेतना चेतनाओं चेतनावानों के रहने से तार्किकों के मत से विरोध होगा तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उन्होंने ईश्वर के निमित्त कारणता स्वीकार की है तार्किक लोग जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो वे रथ आदि के समान ईश्वर से अधिष्ठित तुम ही मन आदि आध्यात्मिक भूत एवं इंद्रियों की तथा पृथ्वी आदि बाह्य पदार्थों की नियत प्रवृत्ति मानते हैं तथा हम लोग तो अग्नि आदि चेतन देवताओं को भी अध्यात्म शरीरांतरवर्ती भोक्ता नहीं मानते तो क्या मानते हैं हम तो अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव भेद से करोड़ों विकल्पों वाली एकमात्र प्राण देवता की भेद स्वरूप उन देहेन्द्रियवती देवताओं का ईश्वर को अध्यक्षता मात्र से नियंता मानते हैं क्योंकि वह ईश्वर अकरण इंद्रियादि रहित है जैसा कि वह बिना हाथ पाँव के ही वेगवान और ग्रहण करने वाला है तथा बिना नेत्र वाला होकर भी देखता है और कर्णहीन होने पर भी सुनता है इस मंत्रवर्ण से प्रमाणित होता है इसके सिवा श्वेताश्वतर शाखा वालों का यह भी पाठ है कि उत्पन्न होते हुए हृण्य गर्भ को देखो तथा पहले को उत्पन्न किया इत्यादि कर्म संबंधी देहे तद्विलक्षणो जीव इति कल्पितो कियाफल देह तद्लक्षण जीवित वक्षा यथा लोके पुरुषा लोक पुरुषात्म श्रेष्ठताय निवदम कच्चि गुण कोन श्रेष्ठो विशेषाज को ने गुण्योक्ता एक, एक नाद कार्य साधय उगछत ये नाद कार्य साधते स वह श्रेष्ठ तथागछत आत्मनों से निर्धारय तथे संव्यवहार वागा कलती श्रुति कथम नाम विद्वां वागादीना एक, एक भावी जीवनम दृष्टि न प्राणस्येति प्राण से प्राणश्रेष्ठता इस शरीर में उन ईश्वर और देवताओं से विलक्षण कर्मफल से संबंध रखने वाला जीव भोगता है ऐसा हम आगे कहेंगे वाघादि का संवाद तो यहाँ उपासक के प्रति अन्वय एवं व्यतिरेक से प्राण को श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए कल्पित किया गया है जिस प्रकार लोक में मनुष्य अपने श्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से विवाद करते हुए किसी विशेष गुणज्ञ से पूछते हैं कि हम में गुणों की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है और उसके यह कहने पर कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम एक एक करके उद्योग करो जिससे यह कार्य सिद्ध हो जाए वही में श्रेष्ठ है उसी प्रकार उद्योग करके अपनी या किसी दूसरे की श्रेष्ठता का निर्णय करते हैं उसी प्रकार श्रुति ने बाघ में इस व्यवहार की कल्पना की है जिससे कि बाघ में से एक एक के अभाव में भी जीवन देखा गया है किंतु प्राण के अभाव में नहीं देखा गया ऐसा देखकर उपासक किसी प्रकार प्राण की श्रेष्ठता समझ जाए तथा च्रुति ही कौसीतकम जीवतीवागपेतो मुखा पश्यामो जीवति जीवती चक्षुर्पेतोंधा पश्यामो जीवति श्रोत्रापेतो बधिरा पश्यामो जीवति मनोपेतो बाश्यामो जीवती बाहुछिन्नो जीवते इद्या <द्नसद> ऐसे ही कौशित की उपनिषद की श्रुति भी है मनुष्य बिना वाणी के जीवित रहता है क्योंकि हम गोगों को देखते हैं नेत्र के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम अंधों को देखते हैं स्रोत्र के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम बहरों को देखते हैं मन के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम बालकों को देखते हैं तथा भुजा कट जाने पर जीवित रहता है उर्जाघ कट जाने पर जीवित रहता है इत्यादि ये छांदो्योपन पंचमाध्याय प्रथमखंड्यम संपूर्ण